शिव पुराण रुद्र संहिता शु जी कहते हैं महर्षियों महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानंद अपने स्थान को लौट गए श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्न्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए जो शिव स्वरूपणी एवं शिव को सुख देने वाली है काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कितार्थ हो गए उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की काशी का सानंद सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कितार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विफ्वल हो उसका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी वहाँ पहुँचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्तिभाव से परिपूर्ण था नारद जी बोले ब्राह्मण पर परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभो आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्मा का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग अत्यंत दुस्तर तपोमार्ग दान मार्ग तथा तीर्थमार्ग का भी वर्णन चुना है परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता अतः प्रभो आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व प्रागट्य विवाह गारहस्थ्य धर्म सब मुझे बताइए निष्पाप पितामह ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए प्रजानाथ शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए प्रभो पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं किंतु तृप्त नहीं हो सका हूं इसलिए आपकी शरण में आया हूं आप मुझ पर कृपा कीजिए अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोकपितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन देवशिर मड़े तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है जिनके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है उस अनामे शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा अनान्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था न दिन होता था न रात अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी प्रधान तत्व से रहित आकाश मात्र शेष था दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी रस का भी अभाव हो गया था दिशाओं का भी भान नहीं होता था इस प्रकार सब और निरंतर शुचि भेद्य घोर अंधकार फैला हुआ था उस समय तस्थ ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भाव भावात्मक जगत नहीं था उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं वह सत्त्व तत्व मन का विषय नहीं है वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुंच नहीं होती वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है वह न स्थल है न न नस्व है न दीर्घ तथा न लघु है न गुरु उसमें न कभी वृद्धि होती है न रास श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है कहता ही कहती इतना ही कहती है अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगिगम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ मायाशून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है